संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व अश्वस्थामा और अर्जुन का एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना तथा नारद और ब्याजी का उन्हें शांत करा देना वैश्वान जी कहते हैं राजन ऐसा करके श्री कृष्ण सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़े उस रथ का रंग उदय होते हुए सूर्य के समान लाल था उसके दाहिने धूरे में सैभ्य और बाय में सुग्रीव नामक घोड़ा जुता हुआ था तथा उसे अलग ब, अगल बगल में मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़े खींचते थे उस रथ पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ रत्न और धातुओं से ध्वजा का डंडा हुई माया के समान जान पड़ता था उसकी ध्वजा पर पक्ष गरुड़ विराजमान थे इस अद्भुत रथ पर भगवान श्रीकृष्ण बैठ गए और उनके बैठने पर अर्जुन तथा राजा युधिष्ठिर उस पर सवार हो गए उनके चर जाने पर श्रीकृष्ण ने अपने तेज घोड़ों की जाबुक से हाका घोड़े बड़ी तेजी से भीमसेन के पीछे चल दिए और तुरंत ही उनके पास पहुंच गए इस प्रकार भीमसेन क्रोधातुर होकर शत्रु का संहार करने के लिए तुले हुए थे इसलिए इन महारथियों के रोकने पर भी वे रुके नहीं वे इनके देखते देखते अपने घोड़े दौड़ाते श्री गंगा जी के तट पर पहुंच गए जहां उन्होंने अस्वस्था को बैठा सुना था किंतु उस स्थान पर पहुंचकर उन्होंने गंगा जी की धार के पास ही परम यशस्वी व्यास जी को अनेकों ऋषियों के साथ बैठे देखा उनके पास ही क्रूर कर्म भी मौजूद था उसने अपने शरीर में घृत लगा रखा था और वह कुशा के वस्त्र पहने हुए कुंती कुं... पहने हुए था कुंती नंदन भीमसेन उसे देखते ही अरे खड़ा तो रह इस प्रकार चिल्लाते हुए धनुष मार लेकर उसकी ओर दौड़े पुत्र अश्वस्थामा यह कर कि धनुधर भीम तथा उसके पीछे राजा राजे और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं बहुत डर गया और उसने निश्चय किया कि अब ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का समय आ गया है तुरंत तो ही अपने अस्त्र का चिंतन किया और अपने बाएं हाथ में एक सीके उखाड़ ली फिर ऐसा संकल्प करके कि पृथ्वी पांडवहीन हो जाए उसने क्रोध में भरकर संपूर्ण लोगों को मोह में डालने के लिए वह प्रचंड अस्त्र छोड़ दिया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 क्योंकि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है के मंगल हो ऐसा कहकर देवता और गुरुजनों को नमस्कार किए इसके बाद इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए ऐसा संकल्प करके संपूर्ण संपूर्ण लोगों के मंगल की कामना से अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तब वह अर्जुन का छोड़ा हुआ अस्त्र प्रणयनल के समान अग्नि की बड़ी बड़ी ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वस्थामा का अस्त्र भी तेजो मंडल से घिरकर आग की भीषण लपटें उगलने लगा उनके आपस में टकराने से बड़ी भारी गर्जना होने लगी हजारों उलकाएं गिरने लगी और सभी प्राणियों को बड़ा भय मालूम होने लगा आकाश में बड़ा शब्द होने लगा और सर्वत्र अग्नि की लपटें फैल गई तथा सर्वत्र वन और वृक्षों के सही सारी पृथ्वी लगी। इस प्रकार उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोगों को संतप्त करने लगे यह देखकर अर्जुन और अश्वस्थामा को शांत करने के लिए वहां देवर्षि नारद और महर्षि व्यास ने एक ही साथ दर्शन दिया दोनों मनुष्य देवता और मनर्षियों के पूजनी और अत्यंत यशस्वी है संपूर्ण लोगों के के हित की कामना से उन दोनों अस्त्रों को शांत कराने के लिए उनके बीच में आकर खड़े हो गए और कहने लगे, में जो तरह तरह के शस्त्रों को जानने वाले महारथी हो गए हैं उन्होंने इन अस्त्रों का प्रयोग मनुष्यों पर कभी नहीं किया कि वीरों तुम दोनों ने ही इस महान अनिष्टकारी साहस क्यों किया है उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही अर्जुन बड़ी फुर्ती से अपना हाथ जोड़कर कहा भगवान मैंने तो ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए तभी इस अस्त्र को लौटा लेने पर तो पापी अस्वस्थामा अवश्य ही अपने अस्त्र के प्रभाव से हम सबको भस्म कर देगा इसलिए इस समय जैसा करने से हमारा और सब लोगों का हित हो उसी के लिए आप हमें सलाह दें। ऐसा कहकर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया उसे लौटा लेने लेना तो देवताओं के लिए भी कठिन था संग्राम में एक बार छोड़ देने पर उसे लौटाने में तो अर्जुन के सिवा स्वयं इंद्र भी समर्थ नहीं था वह अस्त्र ब्रह्मते से प्रकट हुआ था असह्यमी पुरुष उसे छोड़ तो सकता था किन्तु उसे लौटाने का सामर्थ्य ब्रह्मचारी के सिवा और किसी में नहीं था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 उसे लौटा लिया अश्वस्थामा ने भी जब उन ऋषियों को अपने अस्त्र के सामने खड़े देखा तो उसे लौटाने का बड़ा प्रयत्न किया किंतु वह वैसा कर ना सका तब वह मन में अत्यंत व्याकुल होकर श्री व्यास जी से कहने लगा बुने मैं भीमसेन के भय से जब बहुत बड़ा आपत्ति में पड़ गया था तब अपने प्राणों को बचाने के लिए ही मैंने यह अस्त्र छोड़ा है भीमसेन ने दुर्योधन का वध करने के उद्देश्य से संग्राम भूमि नियम विरुद्ध करके अधर्म हूँ मैंने, तो मैं मैंने अग्निमंत्र से अभिमंत्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य अस्त्र पांडवों का नाश करने के लिए छोड़ा है अतः आज यह सभी पांडवों के प्राण ले लेगा इस प्रकार क्रोध में भरकर पांडवों के वध के लिए यह अस्त्र छोड़कर अवश्य ही मैंने बड़ा पाप किया है ब्याजी ने कहा भैया ब्रह्मास्त्र का ज्ञान तो अर्जुन को भी है किंतु तो उसने क्रोध में भरकर या तुम्हें मारने के लिए उसे नहीं छोड़ा है उसने तो अपने ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ही उसका प्रयोग किया है और अब उसे लौटा भी लिया है ब्रह्मास्त्र को पाकर भी तुम्हारे पिताजी का उपदेश मानकर महाबाहू अर्जुन छात्र धर्म से विचलित नहीं हुआ है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 इसलिए अब तुम इस दिव्य अस्त्र को लौटा लो अब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए और पांडवों को भी स्वस्थ रहने चाहिए राजा श्री युधिष्ठिर किसी को अधर्म से जीतना नहीं चाहते तुम्हारे सिर में जो मड़ी है वह तुम इन्हें दे दो और उसे लेकर पांडव लोग तुम्हें प्राण जान देते दे। अस्वस्थामा बोला पांडवों ने कौरवों का जितना धन और जो जो रत्न प्राप्त किए हैं मेरी यह मड़ी उन सबसे अधिक कीमती है इसे बांध लेने पर शस्त्र व्याधि या क्षुदा अथवा देवता जानव लाग रा चोरों से होने वाला किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता इस मणि का ऐसा अद्भुत प्रभाव है इसलिए मुझे इसका त्याग तो किसी भी प्रकार नहीं करना चाहिए तभी तो आपने जो कुछ आदेश मुझे दिया है वह तो मुझे करना ही होगा किंतु मेरा छोड़ा हुआ यह अस्त्र व्यस्त तो हो नहीं सकता इसे एक बार छोड़कर फिर लौटाने की मुझे सामर्थ्य नहीं है इसलिए अब मैं इस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता हूं आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन न करता परंतु क्या करूं इसे लौटाना तो मेरे वश की बात नहीं है व्यास जी बोले अच्छा ऐसा ही करो चित्त में और किसी प्रकार का विचार मत रखो इस अस्त्र को पांडवों के गर्भ पर छोड़कर शांत हो जाओ वैशंपाल जी कहते हैं राजन तब अश्वस्थामा ने वह अस्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया यह देखकर भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अश्वस्थामा से कहा कुछ दिन हुए विराट पुत्री उत्तरा से जब वह उपल, उपलब्ध नगर में थी एक तपस्वी ब्राह्मण ने कहा था कि कौरवों का परीक्षय होने पर तेरे गर्भ से एक बालक होगा उस ब्राह्मण का वह वचन सत्य होगा वह परीक्षित ही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 नाम का राजा तुम्हारी आंखों के सामने ही कुरुवंश की गद्दी पर बैठेगा वह तुम्हारे शस्त्र की ज्वाला में ज्वाला से जल अवश्य जाएगा परंतु मैं उसे पुनः जीवित कर दूंगा नराधम उस समय तुमने उस समय तुम मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना याद जी कहते हैं द्रोड़ पुत्र तुमने मेरी भी बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है